फल भी इनको दिया जाए तो इनका उद्धार कभी नहीं हो सकता इसलिए अनुग्रह करके भगवान ने ये व्यवस्था कर दी है कि कलयुग में मानस पुण्य का फल तो होगा परंतु मानस पाप का फल नहीं होगा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा तुलसीदास तो जी ने भी कहा और भागवत ने भी इसके मूल में आशू सिद्धं की मानसाने है।, है। इसलिए जब सारी दुनिया एक ही तरह की हो जाए जब जब सारी फौज बागी हो जाए तो वहाँ राज्य ही बदलता है राज्य शासन ही बदलता है वह सारी फौज को फांसी नहीं दी जा सकती समस्या जीवन की है कि तत्व की तब तो जीवन की उपेक्षा कर केवल तत्विजय करने रहने का आग्रह जिसको जीवन की समस्या है तो उसको जीवन की समस्या हल करना चाहिए असल में जीवन की समस्या अज्ञान के कारण भ्रांति के कारण ही अधिक है नहीं तो जीवन की क्या समस्या है दो रोटी में समस्या है या दो गज कपड़ा पहनने में कोई समस्या है या धरती पर कहीं सो जाने में समस्या है समस्या तो हमारे मन में अधिक अधिक संग्रह करने के लिए बनाया है उनको तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि कोई मरता है तो वो इसलिए मरता है कि वो कहता है कि हमको तो गेहूं की चाहिए हम तो बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे गेहूं की खाएंगे हम मूंग की दाल खाएंगे और हम लकड़ी की दाल किसारी की दाल नहीं खाएंगे वो तो जो हमको ये नहीं चाहिए ये चाहिए ये नहीं चाहिए ये चाहिए ये जो अपने मन में दुराग्रह भर गया है सारा दुख इस कारण से होता है कि हम केवल अपने मन की चाहते हैं ईश्वर के मन से जैसा हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते यहाँ तक की पति पत्नी के मन का स्वीकार नहीं करता और पत्नी पशुपति के मन का स्वीकार नहीं करती इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है कि आज घर में उड़द की दाल क्यों नहीं बनी मूंग की क्यों बनी मुंग की दाल क्यों नहीं बनी उड़द तो की क्यों बनी तो वासनाएं ये जो समस्या उत्पन्न करती हैं वासनाएं उत्पन्न करते हैं और बासना से उत्पन्न करते हैं मेरे तो जहां बासना नहीं है वहां किसी बिना किसी वस्तु के बिना खाए एक दिन एकादशी व्रत करना हो या पांच दिन का व्रत करना हो पशु तो पुण्य मिलने की स्वर्ग मिलने की आशा हो और महीने भर का भले रह जाएंगे व्रत कर लेंगे स्वराज्य मिलने की आशा हो तो सत्तर सत्तर नब्बे नब्बे दिन का उपवास कर लेते हैं यदि एक दिन कभी रोटी नहीं मिली तो इसमें दुख का कारण क्या है क्योंकि तो तो दुख का कारण जो है वो हमारी वासनाओं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं रेशमी कपड़ा न मिलने से हम दुखी होते है खादी या बोटा गढ़ा या मार्किंग न मिलने से हम दुखी नहीं होता है चरित्र तो जानते हुए की श्री राम जी ने जानक जी को बनवास तो वह उनके जीवन निर्वाह का कोई प्रबंध नहीं किया इस इसका का। कारण यह है कि की से जितना तपाया जाता है ना लोहा आग में जितना तपाया जाता है उतना ही वो ज्यादा चमकता है यदि अधिक से अधिक कष्ट मिलने पर भी जानकी जी अपने चरित्र से विचलित नहीं होती हैं तो ये उनकी महिमा बढ़ती है की देखो इतने कष्ट में भी उन्होंने अपने चरित्र को पवित्र रखा जमयंती ने द्रौपदी ने सीता ने महात्मा गांधी से किसी ने शीर्त किया था कि सीता जी को इतना कष्ट दिया श्री रामचंद्र ने ये तो बड़ा अन्याय हुआ तो उन्होंने कहा तुम एक बार सीता जी से मिल लो और उनसे पूछो कि रामचंद्र ने तुम्हारे साथ अन्याय किया कि नहीं किया असल में जानकी जी कितनी उच्च कोठी की, की सती थी कितनी बड़ी थी कितनी महान थी ये बात प्रकट ही इस बात से हुई कि इतना इतना बड़ा दुख देने पर भी न दमयंती ने न द्रौपदी ने न सीता ने एक शब्द अपने पति को कहा पतिव्रता का आदर्श कितना उच्च कोटि का होना चाहिए ये कहना वहाँ अभिप्रेत है तो सीता चरितम बात बाल्मी की रामायण राम चरित्र नहीं सीता चरित्र है सीता सीता जी की सारी सफाई क्योंकि तो वाल्मीकि आश्रम में ही सीता जी अंत में रही हैं, तो वाल्मीकि जी सीता जी के बारे में जितना जानते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं जानता है इसलिए बाल्मीकि जी ने सीता जी के चरित्र का उज्जवल आदर्श प्रकट किया है और प्रत्येक सती को पतिव्रता स्त्री को उस उच्च के चरित्र का ध्यान रखना चाहिए और अपने पति के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए किसी ने पूछा सीता जी से कि आपको इतना दुख हो रहा है रामचंद्र के बिना और रामचंद्र इतना अन्याय कर रहे हैं सीता जी ने कहा वो अन्याय नहीं कर रहे हैं तुमको मालूम नहीं है मेरे बिना उनको कितनी तकलीफ है इसको मैं समझती हूँ तुम क्या समझो मेरा दिल जानता है कि मेरे बिना रामचंद्र का रामस्य करुण रस श्री रामचंद्र जी का जो करुण रस है उनके हृदय में जो करुणा है वो कितनी भभक्ती हुई कितनी भभकती हुई कितनी तो खोलती हुई वो तो सोना खोल रहा है उनका मेरे बिना तो श्री रामचंद्र के हृदय को तो सीता जी समझते हैं दूसरा कोई नहीं समझ सकता ये सीता चरित्र प्रसंग को शास्त्र को सीखने के लिए अपने मन से नहीं पढ़ना होता है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उनका रहस्य समझना पड़ता है तो ये सीता जी राम चरित्र नहीं है ये सीता चरित्र है जहाँ सीता जी के साथ अन्याय होने पर भी और रामचंद्र सीता जी का ये उत्कृष्ट चरित्र उज्वल चरित्र प्रकट होता है तो, इच्छा है जो है असल में हमको यदि कलकत्ते या दिल्ली की कोई चीज चाहिए होती और उसके लिए तीव्रीक्षा होती तो यहाँ से टिकट खरीद के रेलगाड़ी या ट्रेन के द्वारा वहाँ जाना पड़ता है उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है लेकिन हम जब परमेश्वर को चाहते हैं तो क्या परमेश्वर कलकत्ता लंदन या दिल्ली की तरह दूर है पर परमात्मा तो वही है जहाँ उसके लिए तीव्र इच्छा है असल में इच्छा की तीव्रता ही परमात्मा की प्राप्ति है इसलिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा हुई नहीं है जिस दिन तीव्र इच्छा होगी उसी इच्छा वो इच्छा का पेट फट जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी इच्छा इच्छा गर्भ होती वृत्ति है निर्गर्भ नहीं है गर्भ में इच्छा के गर्भ में कौन है स्त्री है कि पुत्र है कि धन है आप जिसको चाहते हैं वो कौन है जो आपकी इच्छा के गर्भ में बैठा हुआ है यदि सचमुच ईश्वर के अतिरिक्त आपकी इच्छा में और कोई नहीं है केवल वही तीव्र ज्वाला है क्षण क्षण ईश्वर के बिना जहर की तरह लगते हैं प्रलय की तरह महाद्वारा लगती है तो ईश्वर की प्राप्ति तो तुरंत हो जाएगी ईश्वर के आने में देर नहीं होती है क्योंकि ईश्वर कहीं से आता नहीं है जो तो, तो वही रहता ही है प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना हरिव्यापक सर्वत्र से माना ये तो देश की उपाधि जोड़ करके ईश्वर को व्यापक माने ईश्वर व्यापक नहीं है काल की उपाधि जोड़कर ईश्वर को नित्य माना जाता है नहीं तो ईश्वर नित्य नहीं है न तो ईश्वर व्यापक है और न तो ईश्वर नित्य है और सर्व को उपाधि मान कर के भगवान को सर्वरूप माना जाता है असल में जहाँ सर्व नहीं है वहाँ सर्वरूप ईश्वर कहा वहाँ तो सर्व सर्वाती कोई प्रश्न ही नहीं तो ये नित्यता काल की और व्यापकता देश की और विषय रूपता वस्तु की ये ईश्वर पर आरोपित करके हम उसको व्यापक नित्य और सर्वरूप कहते हैं नहीं तो ईश्वर के सिवाय तो और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं भगवान ने दर्शन दिया ईश्वर की प्राप्ति हुई या परमात्मा का साक्षात हुआ इन सब शब्दों का क्या अर्थ है? इन सब शब्दों का अर्थ है संसार का दर्शन मट जाना संसार का दर्शन मिट जाना ही इन सब शब्दों का अर्थ है केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़े द्वैत के दर्शन की निवृत्ति ही द्वैत के दर्शन की निवृत्ति ही अद्वैत ईश्वर के अनुभव का स्वरूप है हर आश्रम में वहाँ रहने वाले और बाहर से आने वाले भक्तों को कम से कम आश्रम के मंदिरों में आरती के समय जा, जाना जरूरी होता तो यहाँ तो आदर्श लोग ही रहते हैं या आपके आश्रम ऐसा कोई नियम नहीं है देखो भाई हमारा कोई आश्रम नहीं जिसका आश्रम है वे लोग नियम बनावे और उसका पालन करवावे और रहने वाले पालन करें तो बहुत उत्तम है परन्तु हमारा व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई आश्रम है तो हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई आश्रम नहीं है मैं एक पेड़ एक पौधा मैं एक पर जमीन हमारा कुछ नहीं है इसलिए हम तो हमारा आश्रम है इसके लिए किसी से किसी नियम का पालन नहीं करवाना चाहते हैं अगर वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आया है और उसको ये योग उपयोगी लगता है कि ये नियम पालन करना चाहिए तो उसको बड़े प्रेम से इसका पालन करना चाहिए और जरूर करना चाहिए तो आत्मा सत्संग चाहिए सत्संग में भी आना चाहिए तो वो सत्संग करने के लिए आए होंगे तो जरूर करेंगे और जदि वो केवल पिकनिक करने के लिए आए होंगे तो शब्द है ना तो पिकनिक करने के लिए आए होंगे तो सत्संग पूजा आरती उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो तो काल चले जाओ बिहारी जी की तरफ तो यही बड़ा खाते हुए यही बड़ा खाते हुए मैं नहीं गया मुक्त अन्य तक टेंगे होती सावधान देना चाहिए के पास कोई ग्राहक आया सुनार ने अपने बच्चे से कहा कि देखो यूरी ने सोना रखा है ले आओ ग्राहक साथ बेचना बच्चा गया तिजोरी वाले हाँ तो बुरा पिताजी तिजोरी में तो सोना नहीं है, तो है चलो गए कि जोड़ी पर बच्चों ने कमरा नहीं डाला पिता ने जो, जो तो तो कोई सुना है सुना तो नहीं है कंगन ने पिता से तो निकाल के दिखाया बच्चे ने कहा कि ये सोना नहीं है ये तो है ये बाजू बंध है ये हार है सोना तो है ही नहीं तो सब तरह तरह चीजें रखी हुई है तो है तो सब सोना लेकिन पहचान नहीं है सब के भीतर भगवान है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भगवान सब देखते हैं नाक ऐसी आख ऐसी कान ऐसा हाथ ऐसा पाँव ऐसा ऐसा ऐसा यही क्यों नहीं देखते कि इसमें चेतन ऐसा जितनी जल बस्तियां दिख रही है उनमें तो चेतन भी तो आखिर है सावधान रह करके सास कैसे चल रही है एक बार ना भी पर जाती है, रास्ते निकल के बाहर आती है अपनी गंदगी छोड़ के और साफ वायु लेकर के फिर उसी रास्ते में जाती है वो तो कौन बैठा है जो हमारी सास को बाहर भेजता है और भीतर तो तो खींचता है तो आप देख रहे हैं आपके भीतर से कौन देख रहा है ये किसका झरोखा है जो इसमें से झांक रहा है कौन है दुकान है कौन है बोल रहा है ईश्वर जो है सबके घर में बैठा हुआ सबको मिशा है जब साफ़ किया गया ही साफ़ किया मोहन शिविर ने साथ है ऋषि का कोई दोष नहीं है तो मशीन चलाने वाले का दोष तो है, मशीन का कोई दोष नहीं का पूरे प्रेरक जो हार में आपकी आख केवल आख तक, तक ही न देखे पाव तक तो ही न देखे वहा पह पहुंच जाए यहाँ से पाव धुलते हैं जहा से हाथ धुलता है जहां से सास चलती है जहा से आंख देखती है वहां तक उस गहराई तक जब आपकी दृष्टि जाने लगेगी संदेव भगवान के दर्शन होने लगेंगे की प्राप्ति हुई है परमात्मा प्राप्ति हुई है उस शरीके पर ही अपना प्रकट किया शरीर को परमात्मा के सदगुरु की सेवा में लगा दिया है कृतज्ञता है और सेवा क्या है पाव दबाने का नाम सेवा नहीं है न पानी भरने का उनके विचार में अपना विचार उनके संकल्प में अपना संकल्प उनकी पसंदगी में अपने पसंदगी मिला देना चाहिए यही सेवा है सेवा अपने मन की पसंद नहीं है जिसकी की जाती है उसकी पसंद है गुरु के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई है जिस भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हुई है उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना यही भगवान की है योग्यता अलग अलग होती हैं आपने कहा स्त्रियों में गर्भ गर्भ ग्रहण करने की योग्यता पुत्रों में रखवाली करने की योग्यता सुखियों और व्यक्ति में भी अलग अलग योग्यता होती हैं और इस योग्यता को इस प्रकार उस योग्यता को आपने जीवन में उठाए एक महात्मा के पास गाय करते थे वो तो कहते थे कि जब कोई जिज्ञास होता है और शरण ग्रहण करता है गुरु की तो गुरु उसका ध्यान करता है और ध्यान करके देखता है कि पूर्व पूर्व जन्म में उसने कौन सी साधना कहा तक की है तो जहां तक वो पहुंच चुका है उससे नीचे की साधना उसको बताएंगे तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा और यदि उससे बहुत ऊपर की साधना उसको बता तो कई बार कोशिश करेगा हाथ मारेगा पकड़ लो पकड़ लो नहीं पहुंचता है इसलिए हमारे अंदर क्या योग्यता है इस बात को कोई भी अपने आप हाँ नहीं समझ सकता अपने में क्योंकि तो परमात्मा आत्मा है तो अपनी बात ही सबको अच्छी लगती है मेरे कभी तक कहीं लाज नहीं का तो स्वयं कोई अपनी योग्यता को समझने का प्रयास करता है तो उसमें अपने जो है जो जाती है। अपना अहंकार जुड़ जाता है और वो अपने को बड़ा समय समझने लगता है और तो उसी तरह समझते उतना ये क्या समझते कहीं कहीं तो ऐसा देखने में है। शिष्य जो है वो कहता है कि गुरु जी हमारे ब्रह्म ज्ञान की बात बहुत अच्छी समझते हैं की समझते है लेकिन बिल्कुल नहीं समझते है बड़े बोले ठगे जाएंगे और गुरु जी तो ठगे जा चुके हैं जिस जो सारे संसार को तो तो नहीं जो सारे संसार को छोड़ नहीं चुका है सद्गुरु और तो किसी में फंसा हुआ है वो तो तो उसमें से कैसे निकल सकता है इसलिए अपने योग्यता को समझने के लिए ऐसा संत सदगुरु चाहिए जो उसकी इस जन्म की ही नहीं उसके पूर्व जन्म की वासनाओं को संस्कारों को स्थितियों को गतियों को समझ सकता है और ये कठिन नहीं है यदि कोई ध्यान दे बहुत जल्दी आ सकती है में कहा है कि आदमी कोयले के खदान में से कोयले के खदान में से निकल के आता है तो पता चल जाता है कि वहां से आ और रूई रूई के गोदाम में से निकलता है तो पता चल जाता है की रुई तो के गोदाम में चला रुई के बिल्कुल छिपा लेंगे तो छिपा नहीं सकता खाने के बाद अंधकार लेते हुए और पेट पर हाथ फिराते हुए बस निकलते हैं हाँ, हाँ आज तो ब्रह्मान तो ऐसे ब्रह्मानी लोग जो है उनका पता देखते ही लग जाता है की उनको कहा ब्रह्मानंद आता है बल्कि कर देते हैं जा भाई तो इसी में ब्रह्मानंद और भेज देते हैं श्रीमद भागवत वैष्णवों का महापुराण की महिमा का वर्णन है वैष्णवो के आराध्य विष्णु की महिमा तो विष्णुपुरा में है तो फिर ये वैष्णुपुराण क्यूँ इन दोनों पुराणों में क्या कारण स्पष्ट करे असल में विष्णु और भगवान ये दोनों दो चीज रही है एक सके उनका नाम भगवान है एक सके उनका नाम विष्णु है एक ही सर्व्ञापी तत्व है उनके नाम ही दो है हैं वो ये कही विष्णुपुराण का भी यदि चिंतन करेंगे हम तो ऐसा कर सकते हैं बुरा नमाने कि जिसने विष्णु पुराण नहीं पड़ा है वही विष्णु पुराण में और भागवत में फर्क बनता है बिल्कुल एक ही बात दोनों में है बल्कि दुष्टों पुराण में ही शब्द तो की भगवान शब्द की व्याख्या हुई है ऐश्वर्य से धर्मस्य से धर्म से यशस्त्र शरणाम भगई की ये जो भगवान शब्द की व्याख्या है ये तो विष्णु पुराण में ही आई है तो ये पद्धति है अपने पुराणों की एक ही परमेश्वर का अलग अलग नाम लेकर के वर्णन करते हैं, कि कहीं आदमी चक्कर इस चक्कर मतलब पड़ जाए की कहीं नाम भगवान का है एक कहीं रूप भगवान का है यदि एक भी रूप भगवान का इस चक्कर में पड़ जाएगा तब तो, तो लाठी चलाएगा कि मस्जिद में भगवान नहीं रहते हैं, मंदिर में ही रहते है रागत देश की निवृति नहीं हो सकती इसलिए किसी भी रूप में भगवान है चाहे वो सालक ग्राम की गोली हो और चाहे शिव भगवान का लिंग हो चाहे देवी की मूर्ति हो चाहे हाथी का सिर हो भगवान स्त्री रूप में भी गई है प्रकाश रूप सूर्य में भी रही है अनेक रूप में ईश्वर का वर्ण करने का अर्थ ही है कि हम केवल रूप में ही फसे न रह जाएं, रूप से भी ऊपर तो सब रूपों में एक रूप है उसको पहचाने उस भगवान की एकता को पूर्णता को पहचाने इसलिए भागवत में और विष्णु पुराण में कोई अंतर नहीं है एक ही वस्तु के दो नाम है बल्कि शक्ति पुराण और गणेश पुराण सुनी पुराण शिवपुराण इनमें भी कोई भेद नहीं है एक ही वस्तु है उस पर कहीं गोरी पक्षी कारी है कहीं काली पक्षी कारी है पच्ची कारी में फरक है वस्तुओं में फर्क नहीं है भाव एक ही है कथा आपने सुनी होगी शेख जी थे उनके घर में सोने के गणेश सोने की मूर्ति बनी हुई थी गणेश की और उनकी सेवा में सोने के ही चूहा जी भी थे मूषक मूषकलाल दोनों सोने के सेठ जी की दशा बिगड़ी एक दिन ये दशा हुई बेच दे के लिए जब बाजार पर गए तो जो वजन गणेश का वही चूहे का व्यापारी ने बताया दोनों का दाम एक उसने कहिए कैसे होगा ये हाथी ये चूहा ये साक्षात गणेश भगवान परमेश्वर और ये चूहा उनका दोनों का एक मूल्य कैसे हो सकता है तो भाई देखो हम हाथी और चूहा नहीं जानते है हम उस सोने को पहचानते है जो दोनों में एक है तो में भगवान वो है जो विष्णु के रूप में और भगवान के रूप में कृष्ण के रूप में एक चीज है वही कृष्ण कहीं चतुर्भुज है वसुदेव के घर पैदा हुए तो चतुर्भुज भगवान पैदा हुए गीता का उपदेश किया भगवान ने अर्जुन को तो चतुर्भुज रूप में ही एनव रूप में चतुर्भुज चतुर्भुज रूप से ही उपदेश किया तो ये सब तो बाहरी मेकअप है असल में परमात्मा एक ही है और सब रूप में एक ही रहता है दुर्गा पाठ में रात कभी का क्या राष्ट्रवी है? रक्त बीज काम है काम जैसे रक्त की बूंद बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है इसी प्रकार बासनाए जो है वो तो बासना में से बासना बासना में से बासना ये कभी शांत नहीं होती है इनको तो पूरी की पूरी बासराओं का जो बंडल है उनकी जो नदी है उनका जो समुद्र है वो तो सबको एक साथ चाट जाना पड़ता है और वो महामाया महामाया भगवती जो है वही इस रक्त बीज को रक्त बीज को चाट जाती है इसलिए भगवती शक्ति महाशक्ति की शरण लिय बिना जो की शब्द एक एक ही है विष्णु में ब्रह्मा में शिव में एक ही है स्त्री रूप का नाम शक्ति नहीं है शक्ति शक्ति है वो स्त्री नहीं होती वो पुरुष नहीं होती वो जो महा महाशक्ति है परमात्मा की तो माया इंद्रो माया भी पूरे रूप वही अनेक रूप में होते है और तो वही बिना भगवान की शरण के बिना भगवान की शक्ति की सहायता के वो बस में नहीं होती है लोग झूठ मूठ अभिमान कर लेते है की हमने अपनी वासनाओं को बस में कर लिया है बल्कि वासनाओं को पूरी करने के लिए अनेकों प्रकार की धोखाधड़ी करते है अनेकों रूप धारण करते हैं, सच्चाई ईमानदारी आना तो जीवन में बड़े मुश्किल है तो ये जो रक्त बीज है काम रूप है और इसको बिना भगवत शक्ति की सहायता के जीव जीत नहीं सकता इस उपासना का उपासना के उपासना के प्रकरण में जीव की शक्ति के साथ साथ भगवान के अनुग्रह की शक्ति भी चाहिए है इसके लिए रक्त बीज का वर्णन किया हुआ है आत्मा ही परमात्मा है आत्मा में ही सब बसे हुए है संत तो महात्मा भी वही है तो आत्मा को दुरात्मा का क्या प्रयोजन है तो दुरात्मा भी वही है उसमें क्या बात है <laughs> आप दुरात्मा को भी आत्माएं देखो ना आपको किसने कह दिया कि दुरात्मा को आत्मा मत देखो क्या सांप में आत्मा नहीं है बिच्छू में आत्मा नहीं है जो हंस में है जो हाथी में है जो गाय में है वही सांप में भी है वही में भी है। लोग जिसको दुरात्मा कहते हैं उसको भी आप परमात्मा देखिए ना कितना बढ़िया कितना बढ़िया वो दृष्टिकोण होगा जिसमें संसारी लोग जिसको दुरात्मा कहते हैं उसमें भी परमात्मा दिखे पास जासुकी हरियाण ने प्रिय नारी हनुमान जी ने रावण से कहा मैं उनका दूत हूँ जिनकी प्रिय पत्नी को तो हर के लिए आए हैं। रावण में भी हनुमान जी को रामचंद्र का दर्शन होता है जाती हूँ कैसा है महाराष्ट्र जिला में श्री कृष्ण के साथ हैं राजा जी को मान क्यों और ठाकुर जी ने उनके मान को तो किस तरह दूर किया के देखो पहली बात है कि बड़े से बड़े साधक के जीवन में भी कभी मान का उदय हो जाता है सावधान तो रहना चाहिए कि मान का उदय न हो दूसरी बात यह मान होने से प्रेम का पता चलता है जब वो मान करता है और बनाने वाला अपने को बहुत छोटा करके भी उसको मनाता है तो असल में अपने को बड़ा मानने वाले में प्रेम नहीं होता है जो अपने को जितना छोटा मानेगा उतना प्रेम उसके भीतर आ जाएगा जहाँ ये ख्याल होता है कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं पर सामने वाला प्रेम नहीं करता है वहां प्रेम नहीं रहता है जहाँ ये भाव होता है कि वे तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं परंतु मेरे हृदय में प्रेम नहीं है वहां प्रेम का उदय होता है प्रेम मान के स्थान में प्रेम नहीं आता है वो देखो श्री कृष्ण का प्रेम जो श्री राधा रानी के पांव छू करके भी और उनको मनाता है कितने बड़े प्रेमी है भगवान भगवान के उस प्रेम पर तो दृष्टि डालो कि वो तो पाव छूछ के अपने प्रेमियों को मनाना चाहते है और उनकी सेवा करते है श्रद्धा प्रेम और सेवा एक दिन श्री कृष्ण भगवान दोपहर के समय कहीं गायों के पीछे पीछे निकले तो कहीं जाके एक खड़े हो गए चुप लटक गए और सब लोगों ने दूर दूर से देखा कि क्या बात है यहाँ कृष्ण धूप में खड़े क्यों हैं है पहचान गई कि है कोई गड़बड़ यहाँ जरूर जाके देखा तो वहां जी प्रिया जी के चरणों के चिन्ह तो प्रिया जी के चरणों के चिन्ह पर धूल कर झूप न लगे धान न लगे इसके लिए प्रेमी का स्वरूप है कितन के चरण चिन्ह पर भी धूल पर भी कहीं झूक न लगने पाए प्रेमी वो होता है जो अपने प्रियता को सब प्रकार से सिख पहुँचाना चाहता है दुरात्मा भी आत्मा है और उसको भी आत्मा परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा के बारे में तो हम सबकी धारणा होती है कि परमात्मा आनंद रूप है उसको पाके हम भी आनंद रूप को जाएंगे दुरात्मा तो रू रहा है तो उसको परमात्मा मान के तो क्या बस पशु सुखो जब परमात्मा मान में लगेगा तो ये तो। सब धारणाए निर्मूल हो जाएंगे सबके रूप में अग जग मित सब परमात्मा का